मधुबन में राधिका नाच रे गिर धरिकी मुरलिया बजे रे मधुबन मेरा राधिका नाच रे ढोलत में रलिया बाजे रे मेरा मेराधिका नाची रे मृदंग बाजे तिगित धुम तिर गित धुम तथा मृदंग बाज त धूम तृ तू तथा धूम धूम तन नन तथई तथई तथा धूम धूम तनन धूम धूम तन नन क्रांत क्त क्रांत दा दधुबन मै राधिका ना गिरधर की तो मेरा नाची रे आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है नवल वर्मा जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका भी स्वागत है रमेश जी और हमारे साथ हैं आज लाइन पे खास रमेश कुमार नाहोटी जो खास करके बहुत ही लंबे समय से उनका साहित्य के साथ अपना एक रुचि है और जुड़ाव है बहुत सारे लोगों को उन्हें प्रेरणा दिया है अपनी रचनाओं से तो हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हेलो सर बहुत बहुत स्वागत है रमेश कुमार नाहौटी जी हाँ स्वागत है आपका हाँ मेरा नाम प्रोफेसर रमेश कुमार लाहौती है जी मैं जलगांव का रहने वाला हूँ जी महरूम मेरा तकल्लुस है इस नाम से मैं शायरी करता हूँ हिंदी उर्दू तथा मराठी तीनों भाषाओं में मैं रचनाए लिखता हूँ मैं आकाशवाणी तथा टीवी का मान्यता प्राप्त कवि हूँ गंगा के दो अपनी अदालत और मजार इन फिल्मों में मैंने गीत लेखन कर चुका हूँ आशा भोसले उषा मंगेशकर महेंद्र कपूर सुरेश वारकर तरा के अलका यज्ञ अभिजीत जैसे ख्याति प्राप्त गायक गायिकाओं ने मेरे गीत गाए हैं। क्या बात है क्या बात है आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर मेरी कई रचनाएं प्रसारण हो चुकी है जी। बिन व्याही दुल्हन तथा अपराधी कौन यह मेरी किताबें प्रकाशित हो चुकी है हट्ट अंगूर यह काव्य संकलन जल्द ही प्रकाशित होगा मैं बहुत पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैंने करीब 30 साल तक कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी किया है तो अब मैं अपनी रचना आपको सुनाऊंगा मेरी पहली रचना का शीर्षक है शादी का बाजार स्वागत है आपने तरह तरह के बाजार देखे होंगे तो शादी का बाजार नहीं देखा होगा तो जाइए और शादी के बाजार में जरूर चक्कर लगाइए मेरे यहाँ आना मत भूलिए मेरी दुकान पर कौन सा कौन सा माल है यह मई सचना में दे रहा हूँ हाँ तो सुनिए शादी का बाजार जी जी जवान बेटियों के माता पिताओ बेबस मांझियों के मामाओं बदनसी भतीजों के चाचाओं, दूल्हा ढूंढने के लिए आप क्यों उलझते जी। आपकी परेशानी हम समझते हैं। जी। इसीलिए शादी के बाजार में खोला है दुकान अच्छा आलिशान आइए मेहरबान या किस्म किस्म के दूर बिकते हैं देखिए जी भर के देखिए देखने में पैसे नहीं लगते हैं अच्छा लगे तो रख लेना रात भर परख लेना नहीं तो हमारे हवाले फिर से कर देना कैसा वादा और कैसी वारंटी जन्म भर की है गारंटी आप यही देखिए यह एक डॉक्टर है फॉरेन रिटर्न है भारत में जन्मा हुआ इंग्लिश पैटर्न है अच्छा लिखा पड़ा है नाम है शोहरत है घराना भी इसका बड़ा है कीमत बहुत ज्यादा है 40 लाख लेने का इसके करोड़पति बाप का इरादा है 40 लाख लेने का इसके करोड़पति बाप का इरादा है कहता है पांच मंजिले वाला अस्पताल खोलना है मेहरबान बोली बोलिए जिसे बोलना है ये थोड़ा <laughs> कम वाला है सिविल इंजीनियर है चाचा की सिफारिश से गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर है अच्छा खासा मकान है सामने वाली नुक्कड़ पर कोयले की दुकान है पर की कमाई बहुत ज्यादा है 25 लाख लेने का इसके सभापति बाप का इरादा है कहता है बिल्डिंग मटेरियल की फैक्ट्री खोलना है मेहरबान बोली बोलिए जिसे बोलना है हो तो कम वाला चाहिए हो तो ये नया नया वकील है बाप की शोरत इसे हासिल है तेज है चालाक है प्रैक्टिस भी ठीक ठाक है तलाक की केसेस बहुत ज्यादा है पंद्रह लाख लेने का के मजिस्ट्रेट बाप का इरादा है कहता है एयर कंडीशन हॉल खोलना है मेहरबान बोली बोलिए जिसे बोलना है इससे भी कम वाला चाहिए हो तो इससे भी कम वाला चाहिए हो तो ये प्रोफेसर है प्रोफेसर है ना चिंता है ना कोई झंझट है शुरू से ही परमानेंट है क्योंकि इसके डैडी कॉलेज के डायरेक्टर है विद्यार्थियों का चेहता है कॉलेज को डंडी मारकर ट्यूशन भी लेता है क्लास में विद्यार्थी बहुत ज्यादा है आठ दस लाख लेने का इसके डायरेक्टर बाप का इरादा है कैसा है सारी सुविधाओ वाला क्लास खोलना है मेहरबान बोली बोलिए जिसे बोलना है आप मुफ्त भाव में चाहिए हो तो यह एक नौकरी है मुफ्त भाव में चाहिए हो तो यह एक नौकरी है झोली में इसके कुछ नहीं जेब में इसके कुछ नहीं झोली में चंद्रमा और रवि है बड़ी हुई दाढ़ी है बिखरे हुए बाल है कविताओं से माला माल है कविताए लिखता बहुत ज्यादा है जो भी मिले ले लूंगा ऐसा इसके लाचार बाप का इरादा है कैसा है इस कविताओं की किताब छपवाऊंगा आप जो भी देंगे मैं ले डालूंगा अब आप ही बताइए आपको कैसा बल चाहिए आपको कैसा वर चाहिए डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए वकील चाहिए या फिर प्रोफेसर चाहिए आपकी जेब इतनी भी इजाजत ना दे तो कम से कम इस कभी को ही ले जाइए कम <laughs> से कम इस कभी को ही ले जाइए बदनाम है बेचारा है तकदीर का मारा है दुनिया से नाकारा है लेकिन सच कहता हूँ दिल का बहुत प्यारा है क्या बात है क्या बात है आपकी कन्या को आपकी कन्या को सर आंखों पर बिठाएगा आपकी कन्या को सर आंखों पर बिठाएगा रात को खाने को मिलेगा ना मिले आपकी कन्या को एक कविता जरूर सुनाएगा आपकी कन्या को एक कविता जरूर सुनाएगा क्या बात क्या बात। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है रमेश जी आपसे ये कविता स्वागत कर लिया है और मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है बेटो का भविष्य बेटो के भविष्य की चिंता किसे नहीं होती आपको भी अवश्य होगी मेरी रचना से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपका बच्चा भविष्य में क्या बनने वाला है तो अब आप सुनिए मेरी रचना बेटों का भविष्य स्वागत है एक अधेड़ उम्र की महिला ने श्री ज्योतिषाचार्य से पूछा महाराज आपके दरबार में आई हूँ आज साथ, साथ बच्चों को भी लाई हूँ कुछ परेशान हूँ कुछ घबराई हूँ आपसे मेरा एक ही एक सवाल कर जा कर क्या बनेंगे मेरे लाल जरा करीब भे बहन जरा करीब आइए और आप इनके स्वभाव के बारे में बताइए मैं तो केवल चेहरे भाप लेता हूँ और इनका स्वभाव देखकर इनकी जन्मपत्री नाम लेता हूँ महाराज ये जो बगल में खड़ा है महाराज ये जो बगल में खड़ा है ये सबसे बड़ा है दिन भर दूसरों से लड़ता है पढ़ाई की जगह जासूसी उपन्यास पढ़ता है पढ़ाई की जगह जासूसी उपन्यास पढ़ता है पढ़ाई तो कम करता है हमेशा दूसरों को दम भरता है इतनी ऊंची आवाज में बोलता है कि सामने वाला भरमा जाता है इतनी ऊंची आवाज में बोलता है कि सामने वाला भरमा जाता है और गालियाँ तो इतनी तेज देता है बस का कंडक्टर भी शर्मा जाता है बस बयान बस मैं पहचान गया हूँ आपके लड़के का भविष्य मैं जान गया हूँ कि इसका होते होते ये पुलिस में भर्ती हो जाएगा किसका होते होते ये पुलिस में भर्ती हो जाएगा और अपनी करतूतों से परवानी कुर्सी पाएगा कहते कहते इंस्पेक्टर भी बन जाएगा बड़े ऐसी बड़ा गुंडा भी इससे घबराएगा लोगों से तन के रहेगा और मंत्रियों का चमचा बन के रहेगा गुनाहगारों का करेगा मेल और बेगुनाहों को भेजेगा जेल और बेगुनाहों को भेजेगा जेल चीफ मिनिस्टर का आदमी होगा खास रुपया पैसा गाड़ी बंगला सभी होगा इनके पास महाराज वह जो कुर्सी पर लेता है वह मेरा मजिला बेटा है वह जो कुर्सी पर लेता है वह मेरा मंझला बेटा है पढ़ाई में जो क्यों है हर साल अगली कक्षा में धकेला जाता है ऊपर से रोग जमाता है आप सज भी क्या बोलोगे इतनी सफाई से झूठ बोलता है चक्कर दिखाकर जहर घोलता है बस बन बस बस बन बस मैं जान गया हूँ मजलै का भविष्य पहचान गया हूँ रोते रोते ही सही पच्चीस का होते होते इसका नसीब खुल जाएगा और ये वकील बन जाएगा चोर चक्के नामी गुंडे सभी इसकी पनाह लेंगे बलात्कार वाले भी इसकी सलाह लेंगे लोग दिन दहाड़े चोरी करेंगे और बेफिक्र होकर इसकी झोली भरेंगे ऐसे चलेगी इसकी जादूगरी बेगुनाह को होगी फांसी और गुनागर होंगे माइज्जत बरी दौलत इज्जत शोहरत ये सभी आराम से पाएगा देख लेना यह शहर का नापी वकील कहलाएगा यह शहर का नामी वकील कहलाएगा महाराज वो जो बच्चों में गिरा है वो मेरा सबसे छोटा हीरा है लिखने में डब्बू है पर पढ़ाई में बिल्कुल ही डब्बू है पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं सिर्फ अपनी टीचर को पटाता है और हर साल पास हो जाता है दिन भर व्यस्त रहता है अपने दोस्त बरदले में मस्त रहता है बस बन बस मैं जान गया हूँ इस बालक का भविष्य पहचान गया हूँ इसका भाग्य ही निराला है इसका भाग्य ही निराला है छोटी सी उम्र में यह लीडर बनने वाला है खदर का लिबास होगा चमचों का झुंड हमेशा आसपास होगा विधायक बनना तो बिल्कुल करीब है मंत्री बनना भी इसके नसीब है पैसों की बहुछार होगी शोरत की भरमार होगी ईश्वर भी दरकार होगी जनता भले ही डूब मरे इसकी नैया पार पार होगी बोलो बहना और कुछ पूछना है जी महाराज मेरा एक और बच्चा है मेरा एक और बच्चा है जो मन का बिल्कुल ही सच्चा है जो मन का बिल्कुल ही सच्चा है उसे लाभ समझाया किंतु वह नहीं आया कहने लगा मुझे नहीं आना है मुझे तो गीता चाची के गेहूँ पिसवाना है महाराज इसी तरह सबके काम आता है किसी ने बुलाया नहीं कि झट से चला जाता है ऐसे ही उसका पूरा दिन गुजरता है घर की खाता है और लोगों के काम करता है पूजा अर्चना कोठी पाठ उसे कुछ नहीं भाता है हाँ रोज सुबह बापू जी की तस्वीर को अगरबत्ती जरूर लगाता है बस बहना बस मैं जान गया हूँ धोनार बालक का भविष्य पहचान गया हूँ बड़ा होकर यह समाज से भी बनेगा बड़ा होकर यह समाज से भी बनेगा केवल तुम्हारी नहीं सारे देश की सेवा करेगा दौलत तो शायद ही कमा पाएगा जो कुछ पास है वह भी लुटाएगा पैसा लता गाड़ी बंगला कुछ नहीं जोड़ेगा फिर भी आराम की नींद सोएगा नसीब का छोटा है तकदीर से हेटा है पर राम कसम बहना यही तुम्हारा क्या बेटा है।, है जो आराम तुम्हें उन तीन बच्चों की कोठियों में मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा आराम इसकी रुकी सुखी रोटियों में मिलेगा उनकी माँ कहलाने में शायद तुम कतराओगी उनकी माँ कहलाने में शायद तुम कतराओगी किंतु इस माँ इस बेटे की माँ कहलाने में हमेशा गर्व महसूस करोगी हमेशा गर्व महसूस करोगी क्या बात है क्या बात है मेरी अगली रचना है जनता को झुलाते जाओ जी जी हर नेता चाहता है कि उसका बेटा भी नेता बने किन्तु एक नेता अपने बच्चे से इसलिए परेशान है कि उसमें वो सारे गुण नहीं है जो एक नेता बनने के लिए जरूरी है ये रचना सुनिए और आप भी समझ लीजिए उस नेता की परेशानी स्वागत है बुजुर्ग लोग फरमाते हैं हाँ। आम के पेड़ को आम ही आते है बुजुर्ग लोग फरमाते है आम के पेड़ को आम ही आते हैं लेकिन मैं कहूँ लल्ला एक नेता के घर तू कैसे निकला बिल्कुल ही निथर्रा तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है अपनी गलतियों को दूसरों पर ढोलना भी नहीं आता है तुम किसी को आश्वासन भी देते हो तो सत्य वचन समझ कर जस से निभा देते हो लल्ला आश्वासन भी कोई पालने वाली चीज है लल्ला आश्वासन भी कोई पालने वाली चीज है वह तो हम नेताओं के लिए गरीबों से खेलने वाली चीज है इसी आश्वासन के खिलौनों से हम दुखी जनता को बहलाते हैं, मीठे सपने जुलवाते हैं, तभी तो सच्चे समाज सेवक कहलाते हैं। भोली जनता हमारे आश्वासनों से खिल जाती है और हमें जरा सी देर के लिए राहत मिल जाती है यही नहीं वह हमारी चिकनी चोपड़ी बातों में आकर हमारे दिए आश्वासनों को भी भूल जाती है लेकिन कभी कभार जागरूक नागरिकों से भी पाला पड़ता है वे हमारे आश्वासन भूल नहीं पाते हैं वो तो जैसे ही हमारे करीब आते है हम झट से मुकर जाते हैं तुम्हे तो करना भी नहीं आता अब क्या करेगा तुम्हारा जन्मदाता तुम्हें सत्यवचन निभाने की इतनी खुजली थी तो किसी राजा हरिश्चंद्र के जन्म लेते तुम्हें सत्यवचन निभाने की इतनी खुजली थी तो किसी राजा हरिश्चंद्रिया जन्म लेते कम से कम मुझे तो बख्श देते रामायण गवाह है ना राजा दशरथ कई को दिया वोचन निभाते ना प्रभु रामचंद्र जी चौदह बरस के लिए बनवा जाते महाभारत भी यही बताता है अगर विधिष्ठिर हारी हुई बाजी से मुकर जाते तो क्या पांडव पर इतने खराब दिन आते लल्ला बचपना छोड़ो लल्ला बचपना छोड़ो और राजनीति से या नाता जोड़ो इसी में समझदारी है बिना लगत की यह दुकानदारी है ना घर से पैसा डालते हैं फिर भी करोड़ों में खेलते हैं लल्ला अगर राजनीति में रहना है तुम्हें तो तुम्हें इतना ही कहना है गरीब जनता को झुलाते जाओ नित नए सपने दिखाते जाओ और हमारे दिए हुए आश्वासन भुलाते जाओ गरीब जनता को झुलाते जाओ बहुत बहुत अच्छा मेरी अंतिम रचना है बीवी का अपहरण बीवी अच्छी हो या बुरी किंतु जब वह गुम हो जाती है आदमी की जान निकल जाती है लेकिन यहाँ पर रामप्रसाद की बीवी खो जाने पर भी वह आराम से सो रहा है जरा देखिए ऐसा क्यों हो रहा है स्वागत है सुनते हो रामप्रसाद के बीवी का किसी ने अपहरण कर दिया कोई कान में फुसफुस और मुझे दर के पसीना आया एक झटका सा लगा, मन में करुणा का भाव जागा और मैं अपनी स्कूटर लेकर राम प्रसाद के घर की ओर भागा तो देखता क्या हूँ टीवी तो ऑन है और जनाब आराम से सो रहे हैं, जैसे किसी मीठे सपने में खो रहे हैं, मैं तीखेश्वर में बोला वहा जनाब वहा कलियुग में भी कैसे दिन आ रहे हैं उधर बीबी गायब है और इधर शोर आराम फरमा रहे हैं लोगों की चाबी भी गुम हो जाती है तो जान निकल जाती है लोगों की चाबी भी गुम हो जाती है तो जान निकल आती है और एक आप है जिन्हें बीबी के गुम होने पर भी आराम की नींद आती है वह तपाक से बोला बई हद हो गयी वह तपाप से बोला बई हद हो गयी कहे तो आप ऐसे रहे हो जैसे बीवी मेरी नहीं तुम्हारी हो गई मैं उखड़ कर बोला आप भी कमाल करते हैं मैं उखड़ कर बोला आप भी कमाल करते हैं ना कहीं फोन किया ना किसी थाने गए ना कहीं पूछताछ की ना कहीं रपट लिखवाने गए ना कोई चिंता है ना कोई फिक्र है आप भी गजब के शोहर है ना कोई चिंता है न कोई फिक्र है आप भी गजब गज़े के हो रहे अरे भाई आखिर वह तुम्हारी पत्नी है आखिर वह तुम्हारी पत्नी है जैसी भी हो सारी उम्र उसी के साथ कटनी है मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ लेकिन मैं यह भी जानता हूँ लेकिन मैं यह भी जानता हूँ जो भी उसे ले जाएगा अपनी बेवकूफी पर पछताएगा और दो ही दिन में उससे तंग आकर मेरी पत्नी मुझे वापस लौटाएगा मुझे <laughs> पूरा यकीन है मुझे पूरा यकीन है जिंदा आफत कोई पाल नहीं सकता और मेरे बीवी को सिवा मेरे कोई संभाल नहीं सकता मेरे बीवी को सिवा मेरे कोई संभाल नहीं सकता बहुत बहुत तो देखा आपने कि हमने बात की आज रमेश कुमार नाहोटी जी से जो अलग तरह के कवि थे बहुत ही उमदा कवि थे काफी अच्छी रचनाएं उन्होंने हमारे सामने रखा बहुत ही जनरलाइज जो घर की बातें होती हैं उसी को एक हास्यात्मक ढंग से भी रखा लेकिन थोड़ा अलग करके रखा बहुत ही अच्छा लग रहा था नवल वर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे साहब हम तो उनकी कविताओं में डूब गए थे उन्होंने वाकई काबिल तारीफ कविताएं की है लेकिन पत्नी का जो है वो बड़ा रोचक अंदाज था उनका बहुत ही रोचक अंदाज था काफी उनके अनुभव भी अच्छे कि इन्होंने दहेज की प्रथा को बंद करने के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही अलग ढंग से एक कविता का ढंग ही अलग ढंग से उन्होंने शुरू किया और काफी अच्छा भी रहा और काफी अलग भी रहा जी लेकिन आजकल ये सब जो है कम होता जा रहा है क्योंकि पूर्ण हत्या होने से कन्याओं की जो है तादाद कम हो रही है और अब दहेज लेने की बजाय लोग दे रहे तो ये भी थोड़ा चेंजेस आ गया इन्हीं कवियों के माध्यम से जो भी आवाज उठा है उसी के वजह से ये सारी बातें हुई है बाकी रचनाओं के माध्यम पत्रिकाओं के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जब आवाज उठी है तो लोगों में जरूर वो हलचल हो जाती है और परिवर्तन का जो समय है वो कम समय में ही परिवर्तन दिखाई देता है धोनावल तो वर्मा हमारा वक्त हो चला कार्यक्रम का सुंदर सा म्यूजिक है और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जाते जाते चंद लाइनों के साथ में रुझान करते हुए उनको यहीं पर विराम करता हूँ चंद लाइने उनके नाम कभी दिन गिन गिन गुजारू मैं कभी रास्ता निहारू मैं आ भी जाओ कि तुम्हारा इंतजार है कभी आशाओं में डूब जाऊं कभी रात भर तारे गिनती जाऊं मैं आ भी जाओ कि तुम्हारा इंतज़ार है कभी डूबते सूरज को देख डर जाऊं मैं कभी चांद रोश रोशन हो तो मुस्कुराऊ मैं आ भी जाओ कि तुम्हारा इंतजार है हो दूर बहुत दूर मुझसे कैसे तुम्हें कारूं मैं फिर भी अपने भीतर ही तुम्हें पाऊं मैं आ भी जाओ के तुम्हारा इंतज़ार है तुम्हारा इंतज़ार है तो श्रोताओ ये कविता थी तमन्ना की जो हम सभी ने सुना अभी आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर काव्य और गीतों का सरगम इसी के साथ मुझे और नवल वर्मा को दीजिए इजाजत अगले कार्यक्रम में फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ नई कविताओं कुछ नई कवित्रियों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश हमारी रहेगी और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है तो आप एस कर सकते हैं हमारे नंबर आरोप चौरानबे आप हमें सुंदर अपनी रचनाएं भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं भेज सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं तो हम आपकी रचनाओं को रिकॉर्ड कर फोन पर सुनाइए और मुस्कुराइए क्या बात है? आपकी कविताओं को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा <laughs> और प्लेन उड़ के सीधा स्वर्ग जाएगा क्या बात है? आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो कह देंगे कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे समझे ना जिसे तुम तुम आंखों से वो दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह दे करेंगे जानेंगे हर बात हमारी मानेगी जो प्यार करे वो आग को पानी कह देंगे जो खुद न जले वो उल्फत में वो आग तो पानी कहानी कह देंगे मंजिल पाएगी जब प्यास जवा हो जाएगी एहसास की मंजिल पाएगी खामोश रहेगी और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे सुझे नज से तुम आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी हे <tries> दे